श्री श्रीमद्भगवद्दीता भाष्य अध्याय 18 न मृत्युमेति इति विद्याया तमे विदिवा मृत्युमेती न्य पंथ विद्य विद्या मोक्षा नुते चरमत् आकाशवेस्ट नवववदुषो मोक्षा ज्ञानात् ज्ञावल्यं आपनोति च पुराण स्मृति है उत्तर पक्ष यह सिद्धांत ठीक नहीं है क्योंकि उस परमात्मा को जानकर ही मनुष्य मृत्यु से तरता है मोक्ष प्राप्ति के लिए दूसरा मार्ग नहीं है इस प्रकार मोक्ष के लिए विद्या के अतिरिक्त अन्य मार्ग का अभाव बतलाने वाली श्रुति है तथा जैसे चमड़े की भांति आकाश को लपत, लपेटना असंभव है उसी प्रकार अज्ञानी की मुक्ति असंभव बतलाने वाली भी श्रुति है एवं पुराण और स्मृतियों में भी यही कहा गया है कि ज्ञान से ही कैवल की प्राप्ति होती है अनारब्ध अनारब्धफलाना पुण्या कर्मण शयानुपत्ते तथा पूर्वोपाता अनारब्ध अनारब्धफलाना संभव तथा अपि अनारब्ध फलां सभव तषा च दहांतरम अकृत्वा क्षयानुत्पत्त मोक्षानुपत्ति इसके सिवा उस सिद्धांत में जिनका फल मिलना आरंभ नहीं हुआ है ऐसे पूर्वकृत पुण्यों के नाश की उत्पत्ति न होने से भी यह पक्ष ठीक नहीं है अर्थात जिस प्रकार पूर्वकृत संचित पुण्यों का होना संभव है उसी प्रकार संचित पापों का होना भी संभव है ही अतः देहांतर को उत्पन्न किए बिना उनका क्षय संभव न होने से इस पक्ष के अनुसार मोक्ष सिद्ध नहीं हो सकेगा धर्मा धर्म हेतु नाम च राग द्वेष नाम रागद्वेश मोहां अन्य आत्मज्ञा उच्छेदानुपत्ते धर्माधर्मोच्छेदानुपत्ति च कर्मणाम पुण्यश्लोक श्रुते वर्णा श्रमाश्च स्वकर्मनिष्ठा इसके सिवा पापों के कारण रूप राग द्वेष और मोह आदि दोषों का बिना आत्मज्ञान के छेद होना संभव न होने के कारण भी पुण्य पाप का उच्छेद होना संभव नहीं तथा श्रुति में नित्य कर्मों का पुण्य पुण्य लोक की प्राप्तिरूप फल बताया जाने के कारण और अपने कर्मों में स्थित वर्णाश्रवावलबी इत्यादिस्मृतिवाक्यों द्वारा भी यही बात कही जाने के कारण भी कर्मों का क्षय मानना सिद्ध नहीं होता ये तो आहु नित्यान कर्मा दुःखरूप्वाद पूर्वकृत दुरीतकर्माण फलम् एव न तो तेषा स्वरूप व्यतिकेण फलम् अस्ति। अश्रुतवाद जीवनादी निमित्ते च विधादी न ना अप्रवृत्ता फलदानां दुख फल विशेषानुपत्ति तथा जो यह कहते हैं कि नित्यकर्म दुख रूप होने के कारण पूर्वकृत पापों का फल ही है उनका अपने स्वरूप से अतिरिक्त और कोई फल नहीं है क्योंकि श्रुति में उनका कोई फल नहीं बतलाया गया तथा उनका विधान जीवन निर्वाह आदि के लिए किया गया है उनका कहना ठीक नहीं है क्योंकि जो कर्म फल देने के लिए प्रवृत्त नहीं हुए उनका फल होना असंभव है और नित्य कर्म के अनुष्ठान का परिश्रम अन्य कर्म का फल विशेष है यह बात भी सिद्ध नहीं की जा सकेगी यदम पूर्वजन्मकृत दुरीता नाम कर्मणाम फलम नित्य नित्यकर्माष्ठाया दुख भुज्यते इति तद् असत् नहि तदसत् न मरकाले फलदाना अलंकुरभूत कर्मण फल अरब्धे उपभुज्यते इति उपपत्ति तुमने जो यह कहा कि जन्मकृत पाप कर्मों का फल नित्य कर्मों के अनुष्ठान में होने वाले परिश्रम रूप दुख के द्वारा भोगा जाता है सो ठीक नहीं क्योंकि मरने के समय जो कर्म भविष्य में फल देने के लिए अंकुरित नहीं हुए उनका फल दूसरे कर्मों द्वारा उत्पन्न हुए शरीर में भोगा जाता है यह जा कहना युक्ति युक्त नहीं है अन्यथा स्वर्ग फलोपभोगाया अग्निहोत्रादि कर्मारब्धे जन्मणि नरक कर्म फलोपभगानुपत्ति न सात यदि ऐसा न हो तो स्वर्ग रूप फल का भोग करने के लिए अग्निहोत्रादि कर्मों से उत्पन्न हुए जन्म में नरक के कारणभूत कर्मों का फल भोगा जाना भी युक्ति विरुद्ध नहीं होगा तुरीत दुख विशेष फल्वानुपत्ते अनेकेशु संभवसु भिन्न दुख साधन फलेशु नित्य यास दुख कल्प दुखमात्रफल कलपमेशु नहि निमित न नित्य कर्मानुष्ठाना कल्पयुं नित्यकर्माष्ठायासदुखम एव पूर्वकृत दुरीतफल न शिरसा पाषाण वहनादि शीरसापाषाण इति इसके सिवा यह नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप रूपुख पापों की फल रूप दुख विशेष सिद्ध न हो सकने के कारण भी तुम्हारा कहना ठीक नहीं है क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के दुख साधन रूप फल देने वाले अनेक संचित पापों के होने की संभावना होते हुए भी नित्य कर्म अनुष्ठान के परिश्रम मात्र को ही उन सब का फल मान लेने पर शीतोष्णादि द्वंद्वों की अथवा रोगादि की पीड़ा से होने वाले दुखों को पापों का फल नहीं माना जा सकेगा तथा यह हो भी कैसे सकता है कि नित्य कर्म के अनुष्ठान का परिश्रम ही पूर्वकृत पापों का फल है सिर पर पत्थर आदि धोने का दुख उसका फल नहीं अप्रकृतम च इदम् उच्यते नित्य कर्मानुष्ठान यास दुखम पूर्वकृत दुरीत कर्म इति इसके सिवा नित्य कर्मों के अनुष्ठान से होने वाला परिश्रम रूप दुख, दुख पूर्वकृत पापों का फल है यह कहना प्रकरण विरुद्ध भी है पूर्वपक्ष कथम कैसे अप्रसूतफल पूर्वकृत क्षय न उपपद्य प्रकृत त्र प्रसूतफल से कर्मण फल नित्यकर्माष्ठान यासदुखम आह भवान न अप्रसूत फलश उत्तर पक्ष जो पूर्वकृत पाप फल देने के लिए अंकुरित नहीं हुए हैं उसका क्षय नहीं हो सकता ऐसा प्रकरण है उसमें तुमने फल देने के लिए प्रस्तुत हुए पूर्वकृत पापों का ही फल नित्य कर्मों के अनुष्ठान से होने वाला परिश्रम रूप दुख बतलाया है जो कर्म फल देने के लिए प्रस्तुत नहीं हुए हैं उनका फल नहीं बतलाया अथ एव एव इति इति ततो नित्य कर्मानुष्ठाना पूर्वकृत दुरीत प्रसूतफल मनते भा निकर्माष्ठायासदुखम फलमित विशेषण अयुक्त नित्यकम विध्याक्यसंग च उपभोगेन प्रसूतफल से दुरीतकपत् यदि तुम यह मानते हो कि पूर्व के सभी पाप कर्म फल देने के लिए प्रवृत्त हो चुके हैं तो फिर नित्य कर्मों के अनुष्ठान का परिश्रम रूप दुख ही उनका फल है यह विशेषण देना अयुक्त ठहरता है और नित्य कर्म विधायक शास्त्र को भी व्यर्थ मानने का प्रसंग आ जाता है क्योंकि फल देने के लिए अंकुरित हुए पापों का तो उपभोग से ही क्षय हो सक उनके लिए नित्य कर्मों की क्या आवश्यकता है किंचुत नि दुख कर्मण चेत फल नित्यकर्माष्ठायासा एवं तदश्यते व्यायादिव तदि कलनापत्ति इसके सिवा वास्तव में वेद विहित कर्मों से होने वाले परिश्रम रूप दुःख यदि कर्म का फल हो तो वह उन विहित नित्य कर्मों का ही फल होना चाहिए क्योंकि वह व्यायाम आदि की भांति उनके ही अनुष्ठान से होता हुआ दिखाई देता है अतः यह कल्पना करना कि वह किसी अन्य कर्म का फल है युक्ति युक्त नहीं है जीवनादि निमित्ते च विधा नि कर्मण प्रायश्चितवत पूर्वकृत दुरीतफल्वानुपत्ति यपकर्मन यदिहित प्रायश्चि न तो ताप से तत्फल अथ ताप से निमित्त प्रायितिदुख जीवनाकर्माष्ठाया सखम जीवनादी तत्ल प्रसज्येत नित्यप्रायश्चित नैमित्क नि काम जीवनादि के लिए किया गया है इसलिए भी नित्य कर्मों को प्रायश्चित की भांति पुरोकित पापों का फल मानना युक्तयुक्त नहीं है जिस पाप कर्म के लिए जो प्रायश्चित विहित है वह उस पाप का फल नहीं है तथापि यदि ऐसा माने कि प्रायश्चित रूप दुख जिसके लिए प्रायश्चित किया जाए उस पाप रूप निमित्त का ही फल होता है तो जीवनादि के लिए किए जाने वाले नित्य कर्मों का परिश्रम रूप दुःख भी जीवन आदि हेतुओं का ही फल सिद्ध होगा क्योंकि नित्य और प्रायश्चित ये दोनों ही किसी न किसी निमित्त से किए जाने वाले हैं इनमें कोई भेद नहीं है